द्र दे भद्र पश्येक्ष स्थित अथ प्रदीयकारिकािका अलाद शांति प्रकरण के सप्ताईसवें कार्य के ऊपर कुछ प्रसार चल रहा है जिसमें टीका बाकी है तो इस कार्य का में पूर्ववादी ने शंका उठाई बाह्यार्थवादी ने शंका उठाई बाह्यार्थ को मानना पड़ेगा क्योंकि तो जो भी ज्ञान होता है निमित्त के साथ होता है गुना निमित्त का ज्ञान नहीं होता एक अर्थापत्ति अर्था है दूसरा अग्नि राहदिजन जो कष्ट होता है प्रत्यक्ष हो रहा है तो अग्नि मानना पड़ेगा अग्नि न हो तो क्या किया कहा होना है तो अग्नि को पाना पड़ेगा दो अर्थापत्यो के द्वारा बाह्य विषयों की शक्ति है क्योंकि क्षणिक है यद्यपि हम विज्ञानवादी हैं, है बाह्यार्थ तो नहीं होना चाहिए किंतु तो फिर भी अन्य मत को हमने स्वीकार कर लिया इतने हम सब देख कर अर्थापति नई आयिक आदि जो द्वैतवादियों का मत, मत है बाह्य विषयवादी है उनके पत तो हमने स्वीकार कर लिया ये सौतांतिक और वहभाषिक वक्तों ने कहा तो विज्ञानवादी ये कहता है तुम आपने निमित्त को माने निमित्त को क्या कहा माने ज्ञान को निमित्त सहित कहा युक्ति देखा तुमने तो युक्ति से देखा अर्थापत्ति प्रमाण से देखा किंतु तो हम भूत दर्शन हमारे पास हम विचार से देखते हैं ज्ञान से अतिरिक्त वस्त्र नहीं होती ज्ञान यथार्थ तो, कैसे जिसको घट बोलते हैं विचार से जाएंगे तो घटना मिलेगा मिट्टी मिलती है ऐसे कारण कारण कारण कारण के परम, में शब्द और प्रत्यय दोनों तो का अभाव हो जाता है कोई ऐसा विज्ञान वहादिका तो में फिर शंका आ गई थी बाह्या कुमार ज्ञान सेवलमन तो अभाव है तस् तथा तो प्रथा भ्रांति टीका में शंका उठाई थी ज्ञान में यदि आलम्बन निमित्त नहीं है बाह्य विषय नहीं है खाली ज्ञान होता हो आलम्बन के रहित ज्ञान होता हो बाह्य विषय नहीं ज्ञान होता हो फिर उसको तथा तो प्रथा भ्रांति तो फिर ज्ञान तो प्रथा भ्रांति होगी भ्रांति होगी क्यों और भ्रांति पाने के लिए क्या होगा भ्रांतिपुर को भ्रांतिपूर्वक भ्रांति होता है पहले सत्य हुआ हो परमा ज्ञान हुआ हो उसका संस्कार हो कालांतर में भ्रांति होती है तो पहले कहने कहे उस ज्ञान ने वस्तु को लिया होगा अभी तो भ्रांति ज्ञान है विपरीत ज्ञान है बिना वस्तु का ज्ञान हो रहा है जैसे रज्जु में सर्प का ज्ञान होता है बिना वस्तु का ज्ञान होता है वो भ्रांति है रज्जु में रज्जु ज्ञान होगा वो यथार्थ ज्ञान है है और रज्जु में जो सर्प ज्ञान होगा वो भ्रांति है तो वो जो सर्व ज्ञान के लिए पहले रज्जु की जानकारी होनी चाहिए ना जिसने रज्जु को देखा होगा वही सर्व की कल्पना कर सकता है भ्रांति जो होती है अभ्रांति पूर्वक होती है पहले अभ्रांति ज्ञान हुआ अनुभव हुआ हो उसके संस्कार के कारण से भ्रांति होती है जिसने चांदी को देखा है वास्तव में अनुभव किया है उसको सूक्ति के टुकड़े में भ्रांति ज्ञान हो जाता है चांदी का ज्ञान हो जाता है जिसने चांदी को देखा ही नहीं ज्ञान हुआ ही नहीं चांदी क्या है पता ही नहीं जिस व्यक्ति रजत का ज्ञान नहीं है जिसको तो उस व्यक्ति को सुक्ति में चांदी का भ्रम नहीं हो सकता तो अब ये बिना विषय का ज्ञान हो रहा है यदि मान बाह्याग्रवादी का तर्क है यदि बिना विषय का ज्ञान है निमित्त के बिना ही ज्ञान है विषय के बिना ही है तो भ्रांति ज्ञान होगा जैसे रजु में सर्प का ज्ञान होता है वो ज्ञान भ्रांति ज्ञान होगा सर्प नहीं होता है मेरे विषय ज्ञान है वो वो भ्रांति तो ज्ञान ये ज्ञान भी भ्रांति ज्ञान होगा तो बिना विषय का ज्ञान मानते हैं केवल विज्ञानवादी बौद्ध उनके मत पर भ्रांति ज्ञान अथार्थ ज्ञान अयथार्थ ज्ञान होने के लिए यथार्थ कहीं पहले होना चाहिए अभ्रांति पूर्वक बताए अयथार्थ ज्ञान तो अवरांति पहले हो तो अवरांति मानने के लिए कहने के कहीं विषय का आपने स्वीकार किया होगा यथार्थ ज्ञान हुआ होगा विषय का आज भ्रांति हो रही है तो विषय को मान ही ले गया आपको इसको होगा बिना विषय का तो भी वर्तमान में जो ज्ञान हो रहा है बिना विषय का है देखने में तक ज्ञान है आपका तो भ्रांत ज्ञान होगा इस भ्रांत ज्ञान के लिए अभ्रांत ज्ञान पहले यथार्थ ज्ञान हुआ होगा किसका विषय का तो विषय को मानना ही पड़ेगा ये बाह्यारादी की क्षमता है ज्ञान से साल भाव है ज्ञान में यदि आलम्बन नहीं है आपके मत निमित्त नहीं है विषय नहीं है बिना विषय का ज्ञान होता है ना हो जैसे रजू के सर्व का ज्ञान होना बिना विषय के ज्ञान है वो भ्रांति ज्ञान है वैसे ज्ञान भी क्या होगा तस्व तथा तो प्रथा भ्रांति रहेगा फिर उसमें ज्ञानत्व की जो प्रथा हो ज्ञान हुआ करके यथार्थ ज्ञान होगा भ्रांति ज्ञान होगा बिना विषय का जहाँ ज्ञान होता है भ्रांति ज्ञान यथार्थ ज्ञान जैसे रजों में सर्प बुद्धि होती है बिना विषय के ज्ञान है भ्रांति है सुप्तिका के टुकड़े में रजत ज्ञान होता है बिना विषय के ज्ञान है भ्रांति ज्ञान है वैसे होगा। ही होगा और भ्रांति ज्ञान तभी होगा अभ्रांति पूर्वक होगा पहले यथार्थ ज्ञान कहीं हुआ हो किसी विषय का उसका आज भ्रांति हो सकती है जिसको तो यथार्थ ज्ञान नहीं है उसको भ्रांति भी नहीं हो सकती भ्रांति अभ्रांति प्रतियोगी ने कहा जो ये भ्रांति जो होती है अप्रांति की प्रतियोगी है पर विरोधी है पहले अप्रांति हो कालांतर उसका संसार से भ्रांति होना है यदि अन्यथा ख्याति में आशंका न्याय पद में आप चले जाएंगे अन्यथा ख्याति हो जाएगी आपकी अन्यत्र का विषय का अन्यत्र ज्ञान होना जैसे न्याय क्या मानते हैं अन्यथा है। वो मानते हैं चांदी बाजार में है किंतु यहां जो तो दिख रहा है या माने वहां का चांदी यहां दिख रहा है स्मरण नहीं मानते नहीं आय प्रभाकर तो स्मरण यार मानते हैं वो क्या वादी है नैयाय अन्य ख्या है वहां की वस्तु तो अन्य प्रकार यहाँ दिख रहा है अन्य स्थान पर दिख रहा है वहां है बाजार में है किंतु दिख रही यहां जहां ब्रह्म हो रहा है उस स्थल में चांदी दिख रही कहां का चांदी वहां की चांदी यहां दिख रही स्मरण नहीं मानते जैसे प्रभाकर स्मरण मानते हैं ये प्रत्यक्ष सर्प बुद्धि होती है सांख्या आकर के बोलेगा वहां पर सत की ख्याति है क्यों उनके जो कारण होगा उसका परिणाम होता है कार्य माने कारण का परिणाम है वो रज्जु का परिणाम है सर्प सत्या क्योंकि परिणाम ही मानते हैं वो कारण परिवर्तन होता है कि अवस्था विशेष में जाता है कार्य को दिखाई पड़ता है कारण ही है इस आंखों का कहना है वो सतख्याति वादी किंतु विज्ञानवादी को है असतख्याति है बोला जाता है रज्जु में सर्प बोला जाता है सर्प नहीं असत का कथन है वहां कथन असत का कथन है यह विज्ञानवादी बहुत असत है, और अख्याति वाद है प्रभाकर का देखो तो रज्जु में सर्प का जो ज्ञान होता है वहां पर दोनों यथार्थ ज्ञान है मान अधिकारण अंश यथार्थ है आरोप अंश यथार्थ है कैसा इदम अयम सर्प है बुद्धि हो अयम है रजु का ज्ञान है प्रत्यक्ष है वो अधिकरण के साथ में से प्रत्यक्ष ज्ञान है इदम अंशाप और जो तो आरोपित अंश सर्प है सर्प का पहले देखा हुआ है उसका स्मरण हो रहा है पहले देखा हुआ सर्प का ही स्मरण हो रहा है स्मृति दो प्रकार की स्मृति होती है यथार्थ अनुभव जन्य स्मृति को यथार्थ स्मृति मानते हैं और यथार्थ अनुभव जन्य स्मृति को यथार्थ मानते स्मृति दो प्रकार की होती तो यथार्थ अनुभव पहले सर्प का हुआ है क्या उसका अभी स्मरण हो रहा था सर्व पैदा नहीं हुआ ख्याल आ गया चांदी में उसका ख्याल आ गया तो वो वो भी यथार्थ ज्ञान है तो आरोप अक्षार्थ दिख रहा है स्मरण है वो और अधिष्ठान अंश अच्छा वो प्रत्यक्ष यथार्थ आई है कहां वहां पर भ्रांति होगी, गई भ्रांति नाम की वस्तु नहीं होती है प्रभाकर मत जहां भ्रमस्थल मानते हैं प्रभाकर के मत कुमारी भट्ट शिष्य हैं प्रभाकर उनके मत कोई भ्रांति होती है यथार्थ ज्ञान होता ही नहीं यथार्थ होता कोई तो कदम नहीं होता वहां और अन्यथा क्या नई आई कौन रहा है जहां पर रजू में सर्प दिखाई दे दिखा दिखा रहा हो वो सर्प क्या है या नहीं है क्या है क्या माना जाए उसको सर्प हाँ सर्प उत्पन्न होता है या नहीं होता क्या होता है विचार चल रहा है तो नई आई कहेगा नहीं सर्प जंगल में है वो यहां दिख रहा है कहा रस्सी में दिख रहा है अन्यथा क्या अन्य प्रकार हो गया वहां का यहा दिख रहा है। बाजार में चांदी होती है दिखाई पड़ती है टुकड़े, नदी किनारे दिखाई पड़ती है वो तो है, का है अन्यथा ख्याति वादी और वेदांति क्या नहीं है रजो में सर्प पैदा होता है नहीं होता है नहीं कस होता है सत्य नहीं है यह अनिर्वजन ख्याति रजो में उत्पन्न जो सर्प है उसको सात भी नहीं कर सकते असत भी नहीं कह सकते सदसत उभय रूपी नहीं कर सकते तो सर पैसा है अनिर्वच नहीं तो पांच क्या चलते हैं तो यहाँ बताया अन्यथा ख्याति बने नहीं चल जाए अन्यत्र के वस्तु यहाँ आपके ज्ञान में दिखाई दे रहा है ने कहा तो विज्ञानवादी बहुत कहते हैं अरे बाबा अन्यत्र कहा होना है तीनों कालों में वस्तु है ही नहीं अन्यत्र होकर के यहाँ देखने के लिए जैसे पूर्व काल में कहीं हो और यहाँ दिखाई दे ऐसा होना चाहिए न्याय मत के आधार पर बाजार में हो तो यहाँ दिखेगा हमारे मत तो ऐसा है, तीनों कालों में वस्तु के साथ कोई संपर्क को होता ही नहीं गया पहले हुआ हो अब यहाँ पर ज्ञान में हो गया तो उसको ब्रह्म मान सकते थे पहले है ही नहीं वस्तु ये कार्यक्रम का निमित्तम न सदा चित्तम सूत्र तीनों अर्थों मार्ग में भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में देखा ज्ञान जो है विषय के साथ संपर्क करता ही नहीं विषय है ही नहीं क्या संपर्क कर यह विज्ञानवादी बहुत बोल एक ही विज्ञान है केवल विषय का आकार बनाता है उसका स्वभाव है विषय इनके ना कैसे बनाता है उसका स्वभाव है अग्नि ऊपर क्यों चलती है या चलती है क्या उत्तर होगा उसका स्वभाव है जल निम्नगाह क्यों होता है क्या उत्तर होगा उसका स्वभाव है तो विज्ञान का स्वभाव है बिना वस्तु का आकार बना लेता है स्वभाव है यही विज्ञानवादि का कथम है ये क्या अनिमित विपर्यास कथम कसमित है तीनों का में विषय है ही नहीं निमित्त है नहीं तो बिना निमित्त के उसको विपरीत ज्ञान कैसे होगा ज्ञान में विपरीतता कैसे आएगी भ्रांति कैसे हो सकती है विपरयास में तो भ्रांति कैसे हो सकती है होने के लिए पहले कहीं देखा हो अब यहां दोबारा न होता हुआ दिखे तो भ्रांति जाएंगे पहले देखा ही नहीं विषय है ही नहीं तीनों कालो में भविष्य में हो सकता है ना भूत में था न वर्तमान में तो उस ज्ञान को तो भ्रांति नहीं कह सकते भ्रांति ज्ञान तो होगा पहले अनुभव करके आया हो और यहां पर दूसरे दुस, में हो गया हो उसको क्या कहेंगे भ्रांति यहां तो कभी अनुभव हुआ ही नहीं ज्ञान को यह स्थिति ये बताया था ठीक हमें कहते हैं कालत्र ज्ञान से प्रस्तुतो अर्थ भाजन न्याति ख्या हो सकती क्यों नहीं हो सकती कालों ज्यान है तीनों कालो में ज्ञान से वस्तु तो अर्थ परिषद में अर्थ के साथ कोई संबंध होता ही नहीं अर्थ तो है ही नहीं न भूत में रहा बाषय न वर्तमान में न भविष्य में होना है तीनों कालों में ज्ञान में अर्थ परिषित्व नहीं है विषय का संबंध का अभाव होने पर तदाशना बाबत उसके संस्कार रहेगा ही नहीं जब विषय के साथ संपर्क होता तो संस्कार जन्य ज्ञान हो जाता भ्रम हो सकता था जैसे रज्जु का ज्ञान पहले, पहले हुआ सर्व का ज्ञान पहले हुआ था यथार्थ ज्ञान आज रज्जु में भ्रम होता है उसके संस्कार के कारण उसी प्रकार यहाँ भी होता है यदि कभी विषयों के साथ संपर्क हुआ होता ज्ञान का तो ज्ञान का आज यहाँ ज्ञान में भ्रम होने की संभावना थी किन्तु तीनों कालों में वस्तु नहीं है कभी संपर्क ही नहीं हुआ तो वर्तमान में जो ज्ञान है उसको अन्यथा ख्याति की संज्ञा कैसे करेंगे नहीं हो सकता एक अलावा अन्यथा ख्याति तेस्कार संस्कार उठाई नहीं ज्ञान के पास पहले किसी वस्तु का अनुभव करके आया हो तब होता अन्यथा ख्याति संभव नहीं एक उत्तर दिया किंतु भ्रांतिस्तु तो विधानता भ्रांतिस तो फिर भ्रांति कैसी होगी जहां पर वस्तु के साथ संपर्क ही ना हो तो फिर रजू में सर्पादी की भ्रांति कैसे होगी? अन्य प्रकार से हो सकती है क्रांति के लिए कोई विषय के साथ संपर्क होकर क्या आ जाए कोई नियम नहीं है अन्य प्रकार अन्य प्रकार क्या है नव में कहा पूर्व पूर्व भ्रमजन्म संस्कार अभी जो भ्रांति हो रही इसके पहले भी भ्रम हो गया था वो संस्कार था भ्रम का संस्कार था और पहले वाला उसके पहले भ्रम हुआ था भ्रम भ्रम गया भ्रम चलता रहेगा उसके लिए कोई यथार्थ होना आवश्यकता नहीं धिकाल से भ्रम चल रहा है परंपराधारा चल रही है अन्य प्रकार की हो सकती इसके लिए कोई यथार्थ अनुभव करके आने के बाद ही हो ऐसा कोई नियम नहीं है भ्रांति से भी भ्रांति हो जाए संस्कार के पद पर से पहले रज्जु में सर्प देखा हो कालांतर में फिर वो रजु में सर्प दिखाई देगा उसको भ्रांति से भ्रांति हो जाए ये कहा यह विज्ञानवादी का कहना है इसलिए अन्य तबों पर आशा जिसमें निमित्त ही नहीं है ऐसे विज्ञान में कैसे उसके लिए विपरयास विपरीत भ्रांति कैसे हो सके श्लोक व्यावृत्त आशंका इस कारिका के द्वारा खंडनीय शा जो बाह्यर्थवादी की शंका होगी उस शंख्या को पहले रख्यार्थवादी की संख्या क्या है मनो विपर्यास स्तर ही असदि घटा दो घटा दी आवश्य तथा अभिपर्यास प्रचित वक्तव्य बाह्य अर्थवादी की संख्या है बाह्य है क्षणिक वस्तु है ऐसा मानते हैं बाह्य अर्थवादी विपर्यास तो नहीं जब बाह्य विषय आप नहीं मान रहे विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं मानते भ्रम तो तो ज्ञान है आपका विज्ञानवादी का ज्ञान भ्रम ज्ञान होगा विपर्यास मानी भ्रांति भ्रम ज्ञान है क्यों असती घटा दो घटादी नहीं मानते आप विषय को नहीं मान रहे घटा दो घटादी आभाषता चेत घटादि का आभाष होगा सर्प होने पर सर्प जैसा दिखे ना भाष है वो ऐसे घटा घटाभाष हो गया जो सर्पा भाष हो गया है वो तो विपरीत ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है भ्रांति है तो आपका ज्ञान जो होगा दिशा दिनाई का बिना विषय का ज्ञान भ्रांति होगा खाली ज्ञान ज्ञान बोलने वाले का मतलब क्रांति और भ्रांति सिद्ध करने के लिए पहले अप्रांति होना चाहिए कहीं ना कहीं ये भी बाह्य की शंका है घूम फिर के आप विषय में आ जाओगे भ्रांति के लिए क्या होगा पहले किसी का अनुभव हुआ हो कालांतर में उसका भ्रांति हो जाती है का अनुभव किया था पहले कहीं आज रज्जु में भ्रम हो गया इस प्रकार अभ्रांति तथा तथा सती अपिप्रया कोचित बंद जब ऐसा है इस ज्ञान को भ्रांति सिद्धि के लिए पहले कहें विपरीत यथार्थ ज्ञान हुआ ऐसा मानना पड़ेगा अभिप्रयास ज्ञान अभ्रांति ज्ञान को मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं एक माने तो जिस समय आपने अभ्रांति माना है विषय को लेकर कहा तो भाई ये विषय है सिद्ध तो हो जाएगा कि भाई किसान का है इसका खंडन करेगा विज्ञान विज्ञानवादी टिप्पणिया एक दो तीन में कहा विपर्यास्प कर्मरूप और दो में कहा बाह्य अर्थ अनुभव करने असत घटा देगा अर्थ बाह्य अर्थ स्वीकार नहीं करने पर वो ज्ञान भ्रांति होगा आपको विपरीत ज्ञान होगा तथा चति अच्छा अभिप्रयास इत्यादि में तीन आवासता भानम घटाधि घटाधि अपने से भिन्न को विषय करने वाली प्रमा माननी पड़ेगी अभिभ्रांति सिद्ध करने के लिए वो ज्ञान को छोड़ करके अन्य कोई विषय को विषय करने वाली प्रमा को लेना पड़ेगा ज्ञान को लेना पड़ेगा अपने से भिन्न विषयों को विषय बनाने वाला ज्ञान मानने पड़ेगा पूरे तभी अभिभ्रांति होगी कि कहा उन्होंने तो उसके उत्तर में ये उसने उत्तर दिया अत्र उच्चते कहा अत्र अभिप्रयासे शंकते अभिप्रयास कहीं न कहीं होना चाहिए करके शंका उठाई पूर्वित यदि तो विपरीत ज्ञान होगा बिना विषय का जो ज्ञान होगा रज्जु में सर्व का जो ज्ञान होता बिना विषय के ज्ञान है भ्रांति है वो उसी प्रकार आप कहते हैं कि विज्ञान से अतिरिक्त वस्तु नहीं है तो विज्ञान भ्रांति होगा यथार्थ ज्ञान होगा यह शंका उठाने पर अब उसके लिए अभ्रांति कहीं चाहिए अभिप्रया कहीं चाहिए यह शंका मेरा उत्तर देता है निमित्तम विषय अनागत वर्तमान मान विषय जो गढ़ादी विषय सब दस पर तीनों कालो में अतीत अनागत वर्तमान अधनों कालो में जब देखते हैं न अतीत इसने संबंध किया है विज्ञान ने वर्तमान में ना भविष्य में करेगा ऐसा विज्ञान है सदा तीनों कालो में कभी भी चेतन चित्त न संस्प्रशित कभी भी छूता नहीं है विज्ञान विषय के साथ संबंध नहीं होता ज्ञान तीनों काल यदि ही कुचित संप्रशित यदि किसी काल में किसी विषय के साथ में संपर्क हुआ हो इसका तो इसको भ्रांति बोलते आए वहां अभ्रांति हुई थी यथार्थ ज्ञान हुआ था विषय के साथ था आज बिना विषय ज्ञान हो गया भ्रांति का सकते यदि ही क्वित संस्कृत कहीं किसी विषय के साथ संपर्क पहले हुआ हो या बाद में होने वाला हो या वर्तमान में हो रहा होयास उस स्थिति में जो कहीं संबंध हुआ तो उसको उस ज्ञान को अभिप्रयास अभ्रांति ज्ञान यथार्थ ज्ञान मानते उसके संस्कार के बल पर आज जो हो रहा बिना विषय ज्ञान उसको भ्रांति मानते है किन्तु परमार्थ ज्ञान होता हो अतः स्थल अपेक्षा उसकी अपेक्षा करके जो अभिप्रया ज्ञान हुआ था यथार्थ ज्ञान हुआ पहले किसी विषय का और उसकी अपेक्षा करके उसके ज्ञान की अपेक्षा करके असत घटे आज घट नहीं है अविद्यमान पर असति घटे घटावास्ता जो प्रयास घट घटरूप जो ज्ञान हो रहा है घटाकार ज्ञान उसको विपरीत बोलते किंतु पहले कभी विषय के साथ संपर्क ही नहीं है पहले विषय के साथ संपर्क होकर के यथार्थ ज्ञान हुआ हो और आज बिना विषय तो का हो रहा तो भ्रांति बोलते इसको किंतु तीनों कालों में विज्ञान का किसी विषय के साथ संपर्क है तो इसको भ्रांति कैसे मानेंगे अभी तो वर्तमान ज्ञान को भ्रांति नहीं मान सकते एक विज्ञानवाद ने कहा तद अपेक्षा छह टिप्पणी थे तद संस्कार जन्य माने और भ्रांति ज्ञान हुआ था पहले कभी हुआ हो उसके संस्कार से जन्य आज भ्रांति मान सकते थे विषय के साथ संपर्क हुआ हो तो हुआ नहीं है तीनों कालों में विज्ञान का विषय के साथ संबंध ही नहीं है ये बता न तो तदस्ती ऐसा है ही नहीं अभिप्रयास ज्ञान हुआ ही नहीं कभी विषय के साथ तीनों काल में संबंध नहीं ज्ञान का इसलिए इसको भ्रम नहीं कर कल आज कभी चित्त से अर्थ संस्पर्श चित चित मान्य ज्ञान है विज्ञान का विश्व के साथ संबंध कभी भी नहीं पहले संबंध हुआ हो आज नहीं है इस चर में भ्रांति मानती किन्तु तो पहले भी संबंध नहीं है। इसको कैसे भ्रांति मानोगे विज्ञानवादी करता अनि प्रथम अनिमित्स्य तो हुआ, हो हो हुआ ही नहीं कभी विषय है ही नहीं तेनों कालो में इसको भ्रांति नहीं मान सकते अनियमित टिप्पणी बोला संस्कार निमित्त रूप है संस्कार रूप जो निमित्त बनना था विषय के साथ संपर्क होता तो उसका ज्ञान का संस्कार होता आज जो ज्ञान हो रहा है इसको भ्रांति बोलते किंतु तो भ्रांति कहां से नहीं हो सकता न कथंजित विपरियासो अस्थित है कभी भी विपरीत ज्ञान नहीं हो सकता है हम बिना विषय के जो ज्ञान मानते हैं इस ज्ञान में विपरीत ज्ञान घोषित नहीं कर सकते यथार्थ ज्ञान है ये न कथंजित विचार की टिप्पणी माने अबादित वस्तु विषय ज्ञान जन्म संस्कार जन्म भ्रमो नाश्ति है ऐसा नहीं कोई अबादित वस्तु का पहले ज्ञान हुआ हो तजन संस्कार से आज ज्ञान हो तो भ्रम मानते ऐसा भ्रम नहीं है ऐसा है कोई भी वस्तु का साथ संपर्क ही नहीं हुआ है तो अबादित विषय जो ज्ञान का संस्कार कहां से आएगा आगे कहा अयम वही स्वभाव चित्त फिर ये बिना विषय है विषय कभी हुआ ही नहीं है तो विषय आकार कैसे बनाता है आपका ज्ञान भाई ये विषय है ही नहीं केवल ज्ञान है आकार कैसे बनाता है कभी घटा आकार, कभी आकार, भिन्न बिना आकार बना रहा है ज्ञान कैसे बनाता है भाई तो इसका स्वभाव है स्वभाव कहने तो फिर बोलने की जगह नहीं होती है उसका स्वभाव सर्प क्यों काटता है क्या उत्तर है उसका स्वभाव है डसता है ना सर्प क्यों डसता है उसे सिखाना नहीं पड़ता स्ता है उसका स्वभाव है अग्नि क्यों ऊपर की तरफ जो हल चलाती की। है कोई भी बेल होंगे, लता, की तरफ जाना चाहते, वो तो लंबे होने के बाद नीचे गिरना पड़ता है सब ही लोग उभरी उभरी बूहूस ऊपर ही जाना चाहता तो स्वभाव है कोई भी अंगुर आएगा तो ऊपर ही आता है नीचे नहीं जाता अंग दूसरा मनो नही कर सकता स्वभाव तो विज्ञान का स्वभाव है अनेक आकार धारण कर लेता है बिना विषय के आकार धारण करने के स्वभाव है उसका एक स्वभाव से चित्त माने विज्ञान का स्वभाव है निमित्त के बिना ही आकार धारण कर असत्य निमित्त घटा दो तदवत भाषण घटादी न होने पर भी घटादी के समान भाषण तो विज्ञान का स्वभाव है यह विज्ञान का आदि बहुत विषय नहीं है खाली विज्ञान है किंतु विज्ञान प्रतिक्षण कभी भटाकार बनेगा कभी मठाकार बनेगा बदल प्रतिक्षण बदलता है यही है ये इतने अंशों को आगे जाकर कर हैं। जैसे विषय अजन्मा है कोई विषय नहीं वैसे तो प्रकार ज्ञान का भी जन्म नहीं होता सिद्धांत और ज्ञान को प्रतिक्षण जन्म मानते हो यह ठीक है इतने अंश सिद्धांत खंडन करना बाकी बाह्यार्थ का पलार्पण करना सिद्धांत को इष्टा है उन स्मृतियों का आधार परमार्थ सत्ता को लेकर तो के बाहर खंडन करना वेदांति बिष्टा है व्यावहारिक सत्ता को लेकर के वेदांती कभी बाह्य भूषण को खंडन नहीं करेंगे व्यावहारिक सत्य है तो पारमार्थिक सत्य जो तुरी अवस्था में पहुंचा होगा थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों से ऊपर की अवस्था में व्यक्ति पहुंचा होगा वहां कहां विषय रहेंगे वहां पर भूषण का अभाव स्वाभाविक हो उस स्थिति को लेकर के खंडन थे। थे। हो तहीं, असती है ठीक यदि सिद्धां यदिबाथो न गृह तस्ती ज्ञान से पूर्वादी है। यदि घटाद बाह्यो अर्थ न ग्रहीत ज्ञान विषय को ग्रहण करते हैं संबंध नहीं है यदि ऐसा है आपके मत में विज्ञानवादीक तरी तत्तो तस्ती है जब विषय के न होते न होने पर तस्विन घटादी घटाधि के न होने पर ही तद आभा फिर उसके आभाष हो रहा है घटाकार गटा, वृत्ति बन गई है घट के बिना ही घटाकार है घट नहीं और घटाकार वृत्ति बन गई हो आवास हो गया ज्ञान से विपरीत से ज्ञान में जो आकार ये आकार रहा है ये विपरीत बुद्धि तो होगी विपरीत ज्ञान होगा यथार्थ ज्ञान होगा ये शंका है क्यों अतस्विन तत्बुद्धि तथा ये विपर्यास का नाम क्या है तथा विपरयास विपर्यास क्या है अतस्विन बुद्धि जो वो नहीं है उसमें वो बुद्धि हो जाती है घट नहीं है बुद्धि हो गई ये तो विपरीत क्या है अतस्विन बुद्धि जो वस्तु नहीं है वो बुद्धि हो एक विपरीत है ये बाह्यार्थवादी ने कहा दस की टिप्पणी है तदरूपेण प्रतीय मानता तथा भाषण घटादी रूप से प्रति घटादी के न होने पर भी घटाधि रूप से प्रति हो रहा है तो विपरीत ज्ञान है वो ये बोलता है विपरयास अच्छा आपने जब विपर्यास स्वीकार कर लिया स्वीकार करने वाले विज्ञान में और तस्म तदबुद्धि है विषय नहीं है विषयाकार हो रहा है इसके मतलब विपरीत ज्ञान है यथार्थ ज्ञान है यथार्थ ज्ञान के लिए कभी यथार्थ ज्ञान पहले चाहिए उसका अनुभव हुआ हो यथार्थ ज्ञान किसी विषय का अनुभव हुआ हो वही ज्ञान है उसका संस्कार रहेगा काला में अथार्थ ज्ञान हो जाता है तो आपको कहीं ना कहीं विषय मानना पड़ेगा यहाँ नहीं मानेंगे तो पहले कभी मानना पड़ेगा यह बाह अर्थवादी का तर्थ है विपर्यास स्वीकृत जब विपरस विपरीत बुद्धि स्वीकार कर लिया हम जो तो बिना विषय का ज्ञान हो रहा है अतस्विन होना यही है विपरीत मिथ्या ज्ञान इसी का नाम है अतस्विन तत्बुद्धि सर्वत्व के अभाव वाले में सर्पत्व बुद्धि होना यही तो मिथ्या ज्ञान है ना रजु है सर्पत्व का भाव वाली है उसमें सर्पत्व बुद्धि हो रही है तो मिथ्या कर देना यही तो, तो इसी प्रकार होगा तो इसके लिए अभिप्रया स्वीकार करने स्वीकार करने पड़ेगा उसे यथार्थ ज्ञान स्वीकार करके विषय को स्वीकार करना पड़ेगा बिना विषय को यथार्थ ज्ञान होगा नहीं तो बाह्य अर्थ को मानना ही पड़ेगा आपको यह बाह्य अर्थ बारे में बहुत प्रकार करना है विप्रया स्वीकृत है कहीं भी मानो आप दस सीढ़ी में जाके रुको चाहे प्रचार सीढ़ी में पहुंचो कहीं ना कहीं जा करके यथार्थ को तो मानना पड़ेगा यथार्थ मानने के लिए विषय के साथ मानना पड़ेगा तो भाई विषय स्वीकार करने पड़ेगा आपको तो यही करो ना फिर यह बाह्य अर्थवादी की शंका है कुछ तो आपको प्रयास यथार्थ ज्ञान कहीं न कहीं मानना पड़ेगा क्यों नियम क्या है भ्रांति अभ्रांति पूर्वक तत्व से अनाथाख्यावादी भ्रांति जो होती है अभ्रांति पूर्वक यथार्थ ज्ञान पूर्व भ्रांति होती है ये अन्य ख्याति ने स्वीकार किया आई नैया वैशेषिकादी ने स्वीकार किया है बाजार में चांदी देखा है यथार हुआ है यथार्थ हुआ किसी को उसको आज नदी के किनारे में सुक्ति के टुकड़े में चांदी का प्रत्यक्ष या चांदी प्रत्यक्ष होता, होता है बाजार वाला चांदी है अन्यथा ख्याति ऐसा मानता है जैसे मरण नहीं मानते स्मरण वाला तो प्रभाकर है अन्य वस्तु अन्यत्र दिखना सभी की दृष्टि में होता है होता तो ये, कोई पूर्ववर्ती में अन्यथा भाव हो जाना सभी को मत यही है ब्रह्मसूत्र के अध्याश भाष्य में बड़ी चर्चा है ख्यातिवाद की चर्चा है ख्याति सभी ने ये ही है सामने वाले वस्तु में कल्पना की है सारी बात एक ही, ही है उसका वे नहीं होगा चाहे अनधा हो चाहे अनिर्वचनी ख्यातिवादी सभी यही करते हैं अतस्मिति होना वही बोलने के तरीका अलग अलग है तो ये कहा भ्रांतिर अभ्रांतिपूर्वक अनधादीवादी के भ्रांति जो होती है अभ्रांति पूर्वक होती है यह अनथ का स्वीकार किया उनको इष्ट है तो आप आपको भी वही मत में पहुंच जाएंगे जाएगा कहें कहे आपको अभ्रांति स्वीकार करना पड़ेगा जहां अभ्रांति स्वीकार करते विषय के साथ ज्ञान होगा भाई विषय मानना पड़ेगा एक कहते हैं तो कहा विज्ञानवादी बोलते तो खंडन करता है तर पूर्व पूर्वाध योजना या पूर्वार्ह निष् तीनों कालो में ये जो चित्त ज्ञान है, है, रखता ही नहीं अगर पूर्व काल में संपर्क का रखता होता तो यथार्थ ज्ञान उज बिना अर्थ का हो तो भ्रांति बोलते कभी रखता ही नहीं संपर्क विश्व प्रसाद संपर्क होता ही नहीं कभी विज्ञान विषय है।, है ही नहीं कभी भी कहा अत्र इत्यादि भाषा में कहा था अत्र निमित्तम विषय अतिथ अनागतम अनागत वर्तमान दुसु त्रीसोपा चित्तम नित्त कभी स्पर्श नहीं कर सकता जो है ही नहीं विषय ठीक में देखे उत्तम एवं अर्थम उत्तरार्ध योजना साधई थी इसी को भी कहा पूर्वाध में जो कुछ बताया कि विज्ञान जो है विषय के साथ कभी संपर्क करता ही नहीं तीनों कालो में द्वारा करते हैं। यदि इत्यादि तीनों का नहीं है उसके ज्ञान के बाहर विषय है ही नहीं तो फिर उसको अभी जो ज्ञान हुआ इसको द... कैसे मानेंगे यथार्थ ज्ञान है।, तो कर है ये विज्ञानवादी का कहना है यदि इत्यादि कहा था यदि ही क्वचित संस्कृत यदि किसी समय में किसी विषय के साथ संपर्क हुआ होता ज्ञान का तो वो यथार्थ ज्ञान मान के आज वाले ज्ञान को यथार्थ घोषित करते बिना विषय के क्या वही ने संपर्क यथार्थ क्या ठीक है कहा अभ्रांतर अभा असंभव असति घटा दो घटाती आवासता ज्ञान से कथम निर्वाति बाह्यर्थवादी बौद्ध संपर्क करते हैं वैवाहिक क्षमता है अभ्रांतेर अभाव अभ्रांति का अभाव होने से प्रांति नहीं है जब ज्ञान मान रहे आप इस ज्ञान को अभ्रांत अभाव आप अगले जाना भ्रांतिर असती भ्रांति न होने पर असंभवे घटा दी अगर भ्रांति न होने पर जो असंभवे वो, वो है घटा दी हो नहीं सकता घटा दी प्रांति में हो सकता है पहले देखा हुआ घटवाद करेंगे हम भ्रांति मत हो सकता है संस्कार स्मरण करेंगे किंतु अभ्रांति ज्ञान आपके मत में है ही नहीं अभ्रांति अभा के न होने पर क्या होता है असंभवे घटा दो असंभव सप्तम घटादी के साथ अन्य होगा असंभवे घटा दो घटाधी वस्तु होना संभव नहीं है आपके मत में तीनों कालों में वस्तु नहीं है असंभव घटा दो घटा दी ज्ञान से खत्म तेरे घटाकार ज्ञान कैसे हो रहा है तीनों काल में घटा है तो उसका घटादी आभाष ज्ञान में कैसे घटाकार वृत्ति कैसे बन रही है उसकी घटाकार कैसे बन रहा है ज्ञान में और अभ्रांति आपके मत में है नहीं दूसरे बात व्यक्तित्व भ्रांति होगी बोल सकते हैं पहले घटाधि को ज्ञान ने विषय किया था आज नहीं कर रहा है तो अघट में घटबुद्धि हो गई भ्रांति हो गई दूसरे तो बोल सकते हैं क्योंकि तो आप तो बोल नहीं पाएंगे तीनों काल में आपके यहां वस्तु नहीं है तो अभ्रांति का अभाव है आपको कभी भ्रांति होती ही नहीं है आपके मत में भ्रांति होने देखिए पहले विषयों के साथ यथार्थ होता आज बिना विषय का है तो भ्रांति कहेंगे आपके मत में तो विषयों के साथ संपर्क करता ही नहीं ज्ञान कभी विज्ञानवादी बहुतों के मत में तो आप विज्ञानवादी भौतों के मत भ्रांति नाम की वस्तु है ही नहीं इसलिए भ्रांतिर असती असंभव है घटा असति सत्यमंत्र है के न होने पर भ्रांति होने सकती है हो नहीं सकता इसलिए असंभव है घटा दो संभव नहीं घटा दी होना संभव नहीं है ऐसा असंभव जो घटा दी है भ्रांति के न होने पर घटा दी आवास ज्ञान में घटादी जो तो आकार जो बन जाता है ज्ञान घटाकार बनाता है कैसे बनाएगा असत घट है और आपके मत पर भ्रांति होती है पहले तो सतघट को तो विद्युत किया था आज असत घट हो गया ऐसे में मान शक्ति एक ही है आपके पत तो ऐसी स्थिति में असत घट के साथ ज्ञान कैसे आकार बनाएगा असम निर्वहती का आज की टिप्पणी बताते हैं निर्वहती बने संभवी कैसे होगा फिर आकार कैसे बना पाएगा है नहीं घट आ, पहले घट के साथ संपर्क हुआ होता तो आज बिना घटका घटाकार बना लेता संस्कार के बल पर किन्तु तो घट है ही नहीं तीनों कालों में आज एकाए को आकार कैसे बनाएगा विज्ञान आप ज्ञान तो भ्रांति तो है नहीं क्रांति में तो हो जाता है अन्य मत में क्रांति तो नहीं होता तो कैसे घटाकार गट, वृत्ति बनाएगा वृत्ति बने ज्ञान कैसे घटाकार बनेगा ये शंका अरे बाबा ये स्वभाव कर सकता है बिना विषय का विषयाकार होना उसका स्वभाव है अयमय स्वभाव है विज्ञान का स्वभाव है ये भाषण का अयम स्वभाव चित्त चित्त का विज्ञान का स्वभाव है अब तीनों काल में वस्तु नहीं फिर वस्तु का आकार बना लेता है उसका स्वभाव है अब यहां तो कोई उत्तर कोई ननो नहीं कर सकता स्वभाव जब कह देंगे सर पर क्यों है? क्या उत्तर होगा उसका स्वभाव है वैसे विज्ञान का स्वभाव है बिना वस्तु का आधार बना लेता है उसका स्वभाव स्वभाव है चित्त एक असति निमित्त घटा दो तदमत घटाने के न होने पर उसके उसके रूप में भाषित हो जाना प्रकाशित करना उसका रूप प्रकाशित कर जाना पदाकार हो जाना यह उसका स्वभाव है की स्वभाव शब्द है ना अविद्या स्वभाव माने क्या है अविद्या उच्चते। शब्द से अविद्या कहा जाता है नहीं भ्रांति अभ्रांति पूर्व का इतनी स्वभाव शब्द का अर्थ होता है, है अविद्या नहीं भ्रांति अभ्रांतिपूर्व का इतना। भ्रांति जो होती है अभ्रांतिपूर्वक होती है कोई नियम नहीं है भ्रांतिपूर्वक भ्रांति होती रहेगी अभ्रांतिपूर्वक भ्रांति होने को अनाधिकाल से चल रहा है परंपरा नहीं भ्रांतिर अभ्रांति पूर्वक ऐसा नियम नहीं है छे भी आत्मा ने ब्राह्मणवादि भ्रांति नाम अभ्रांति पूर्वक है अदर्शना क्या आत्मा दे, में देखो हम ब्राह्मण कोई बोल रहा है हम ब्राह्मण जो बोलता है शरीर को लेकर के हम ब्राह्मण बोलता है कि आत्मा को लेकर के हम ब्राह्मण बोलता है अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय जो बोल रहा है किसके साथ लगाता है शरीर के साथ तो भ्रांति हो सकती है आत्मा के साथ नहीं हो सकता है आत्मा ब्राह्मणवादी जो ब्राह्मण तो को लेकर आत्म भ्रांति नाम भ्रांति नाम भ्रांति भ्रांति नाम अभ्रांतिपूर्वक तो भ्रांति होगा अभ्रांति पूर्वक तो नहीं देखा है एकाएक भ्रांति हो रहे आत्मा के साथ में अहम ब्राह्मण बोल रहा है पहले अभ्रांत का आत्मा यथार्थ ज्ञान हो गया था आत्मा का और आज वह आकर के अथार्थ में पहुंचा हो ऐसा ब्राह्मणत्व आदि को लेकर देह ब्राह्मणत्व आदि अभ्रांत हुआ देह में ब्राह्मणत्व को ब्राह्मण ने मानते हैं एक, एक तो करके बोल देता है यथार्थ मान लेता है मैं ब्राह्मण हूं जाति से ब्राह्मण मानता है जन्म शरीर का है तो देहे ब्राह्मणवादोदी अभ्रांतो होगी देह में ब्राह्मणवादी जो हो रहा है अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय जो देह को लेकर बोल रहा है वो अभ्रांत ज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाता है व्यवहार में होने पर भी आत्म ब्राह्मणत्व आत्मत्व ब्राह्मणत्व जो आत्मत्व और ब्राह्मणत्व होगा धर्म विशेष होंगे उसमें तो विरोध होगा ना तादात्म भ्रांत अभाव आता तादात में कोई हुआ ही नहीं आत्मत्व और ब्राह्मणत्व में तो उसको लेकर के अहम ब्राह्मण नहीं बोल सकता आत्म बोल रहा आज आत्मा को लेकर बोलता है अहम ब्राह्मण भ्रांति है माने ये भ्रांति के लिए पहले अभ्रांत क्या हुआ हो ऐसा नहीं है ये अनाधिकार से, अविद्या के कारण से चल रहा है एक हम ब्राह्मण यदि ब्रह्म नश्या उसको हम ब्राह्मण ब्रह्म नहीं होना चाहिए यदि कहीं पहले प्रत्यक्ष किया होता तो नहीं होना हो रहा है यह अविद्या के कारण हो रहा है पहले कोई अभ्रांति ज्ञान होकर क्या भ्रांति ज्ञान हो ऐसा नहीं हो ये बता रहे हैं धिकाल से चल रहा है अच्छा ठीक है अब कहा सविषयाणाम भ्रमाणाम अविद्या तो सविषय भ्रम जहां जहां होता है वहां अविद्या स्वीकार किया है सभी कि। बहुत बोलता है अज्ञान स्वीकार किया अज्ञान के कारण हो जाता है सभी भ्रम हो जाता है किंतु तो हमारा विज्ञान भ्रम नहीं, नहीं। है यथार्थ क्या जहां जहां भ्रम होता है उसको अविद्या के कारण अज्ञान के कारण होता है उसके लिए कोई पूर्व में भ्रांति ज्ञान होने कोई आवश्यकता है अज्ञान के बल पर भ्रम होता रहेगा जैसे हम ब्राह्मण बोलता है शरीर में बोलता है या कहीं कहा पहले देखा हुआ है कि शरीर को ब्राह्मण रूप से देखा हो आज नहीं देख रहा इसलिए ब्राह्मण बोल रहा हो ऐसा होता है क्या कभी देखा अज्ञान के कारण चल रहा है ऐसे जैसा अब आगे आगे सिद्धांत खंडन करेंगे विज्ञानवादी बहुत धन्यवाद पहले जितना अब तक कहा था वो ठीक था क्योंकि तो विज्ञान को जो तो प्रतिक्षण उत्पन्न होना मानता है ये अनुसर ठीक नहीं बाह्य पदार्थ का जो खंडन किया है बाह्य अर्थवादी ने जो रखा था बाह्य पदार्थ करके तो सिद्धांत में उसका खन होता है पारमार्थिक सत्ता का व्यावहारिक सत्ता में खंडन नहीं करते पारमार्थिक अवस्था में जब तो थूल सूक्ष्मांत कारण से ऊपर की अवस्था में होगा उस अवस्था में बाह्य अर्थ विषय का अनुभूति नहीं बाह्य अर्थ विषय नहीं ये तो जागृत सोना सु के घेरे में पूरी अवस्था में नहीं होता पारवाथिक सत्ता वाली स्थिति यह नाराजरादी स्थिति है निषेध करने वाली मांडुके में ही में न बहिषिक्रम निषेधि है सबका खंडन कर है तो आत्मा ऐसा है ऐसा करके कोई विज्ञाय है कहा तो निषेध रूप से जो बताने वाली स्थितियां पारवाथिक सत्ता को बोलने वाली और सृष्टि विधायी का जितने भी स्थितियां हैं यह सब व्यावहारिक सत्ता को लेकर आरोपित काल बोलती और आरोप और अपवाद दो तरीका है स्मृतियों को बताने की तरीका यही है आरोप करना बाद में विशद करना जहां से आरोप किया था उसे में खंडन करना स्मृतियों का तात्पर्य होता है तो विज्ञान बाद ही बौद्धों ने जो बाह्य अर्थ का अपलाप किया इसको अनुमोदन करते हैं श्रद्धांथ कि विज्ञान के प्रतिक्षण उत्पन्न होना मानते हैं यह ठीक विज्ञान स्थायी विज्ञान ये इतने अंश में लोग बोल देते हैं कि बाह्य अर्थवाद को खंडन किया बौद्धों वेदांत ने स्वीकार किया इसलिए प्रछन्न बौद्ध है करके यही अंश में लोग दोष दे रहे और कोई यहाँ हो नहीं है यही अंश है किन्तु तो उनको यह भी समझना चाहिए उन्होंने जो विज्ञान माना हुआ है वही विज्ञान से हमारा विज्ञान अतिरिक्त है या वही है वेदांति का विज्ञान वही है कि अतिरिक्त है इसमें विचार करते नहीं तो बाधी भद्रम नपस्थिति सामने वाले कहीं चाहिए लड़ने के लिए बाह्यार्था का खंडन विज्ञानवादी किया तो अनुमोदन करते हैं अभिभाष्य मेगा ठीक बोल रहे सौत्रांतिक वैक्ष बह की सिद्धि करना चाहे विज्ञानवादी ने खंडन किया हम भी तो नांद प्रक्रम ना, प्रक्रम के तो द्वारा खंडन करते हैं पार्वार्थिक सप्ताह इसका अनुमोदन करते हैं इतने अंशों को लेकर के लोग बोलते हैं कि शंकराचार्य गौड़ पादाचार्य जी छिपे हुए बौद्ध है ऐसा बोलते बौद्ध मत पूरा स्वीकार है या नहीं बन भाव ठीक है हमें कहते हैं बाह्यार्थवादी पक्षम एवं विज्ञानवादी मुखेण प्रतिक्षिप्य विज्ञानवादम इधानी अपी जो पक्ष था सभी जो बाह्यार्थ को मानते हैं यहां पर मुख्य रूप से बता दिया सौतांतिक वह को दो दो दिखा दिया है बाह्य अर्थवादी पक्षों का इस प्रकार से विज्ञानवादी मुखे प्रतिक्षिप्त प्रतिक्षिप्य विज्ञानवादी बौद्धों के माध्यम से प्रतिक्षेप करके खंडन करके बाह्यार्थ हो नहीं सकता ऐसा खंडन करके विज्ञानवादम इधानीम अपन करेंगे बाह्य अर्थवाद का तो विज्ञानवादी ने खंडन किया हमें करना था उसने किया अच्छी बात है उतने अवसर अच्छा में हम उनके साथ झगड़ा नहीं करते हैं किन्तु तो अब विज्ञानवाद का खंडन है विज्ञान को जो प्रतिक्षण जन्म मानते हैं लोग वो ठीक विज्ञान सत्यम ज्ञान ब्रह्म है अनंत विज्ञान है ये कोई क्षणिक विज्ञान नहीं है इस आंशन खान के क्षणिक विज्ञान का विज्ञान का अर्थक हो जाता है एक तारीखा है तस्मान न जायते चित्तं चित्तदृशं न जायते तस्मान न जायते चित्तं चित्तदृशं न जायते तस्य पश्यन्ति जातिं क्षेवै पश्यन्ति ते पदं तस्य पश्यन्ति आदि केवै पश्यन्ति ते तस्मान न जायते चित्तं चित्तदृशं न जायते तस्मान न जायते चित्तं चित्तदृशं न जायते तस्य पश्यन्ति जातिं क्षेवै पश्यन्ति ते पदं तस्य पश्यन्ति आदि केवै पश्यन्ति ते देखो यदो संबंध ऐसा होता है आएगा तो से शुरू करना होगा और संबंध होता है चित्त जाए थे जिस हेतु से तुमने बताया चित्त का जो दृश्य है बाह्य विषय है चित्त वन विज्ञान विज्ञान का दृश्य पैदा नहीं होता विषय है ऐसा बताया ठीक उसी प्रकार उसी प्रकार चित्तम न जाए थे विज्ञान भी पैदा नहीं होता लेखन यश्मात से शुरू करते हैं कर देना क्योंकि संबंध होता है तस्मात तो से आरंभ हो गया लगाने ये जैसे विज्ञान का जो दृश्य है आकार बना रहा है बाह्य विषय वो जिस प्रकार पैदा नहीं होता है ही नहीं विषय मानना पैदा नहीं होता तस्मात बन उसी प्रकार जिस प्रकार बाह्य विषय उत्पन्न नहीं होता इसी प्रकार विज्ञान ये सिद्धांत वेदांत है तो कहा तो, एकता हो जाती वेदांत वो क्षण विज्ञानवादी है और वेदांत स्थायी विज्ञान वादा है न जाए जिससे कि चित्त का दृश्य माने विषय मानी चित्त माने है विज्ञान शब्दों के मत से बोल रहे हैं चित्त चित्त बोल रहे हैं विज्ञान उत्पन्न नहीं होता क्या चित्त का दृश्य माने बाह्य विषय विज्ञान का भा� विषय पैदा होता विषय खंडन किया तस्मात उसी प्रकार इसी हेतु से चित्तम न जाए चित्त भी पैदा होता विज्ञान भी पैदा होता विज्ञान विज्ञान प्रतिक्षण उत्पन्न देखते हैं जो लोग कौन तो बहुत लोग दे रहे हैं तो ये विज्ञानवादी बहुत तो प्रतिक्षण उत्पन्न मानते हैं जैसे दीप की शिखा ऊपर से करती रहती है नीचे से निकलती रहती है पैदा होती रहती है उसी प्रकार गिडिया मरता रहेगा फायदा होता रहेगा दूसरा धारा चलता रहेगा उनके कहना ऐसा है जैसे शेयम जल धारा बोलते हैं जो नदी के धारा को प्रात काल जो हमने स्नान किया वही धारा ये धारा वही है क्या नहीं वो धारा तो हरिद्वार पहुंच चुकी है जिसमें हमने डुबकी लगाया था वो जल अभी यहाँ नहीं है हरिद्वार पहुंच है। फिर भी बोलते हैं प्रतिभा हो जाती है शेयम श्यम कर देते हैं वही है यहाँ बोल हैं भ्रम है। ये प्रतिभिजा सही नहीं है भ्रम है जल दारा तो हरिद्वार पहुंच चुकी है दीप ज्वाला वही गए प्रातः काल से शायन का जो एक लीटर तेल के माध्यम से निकल गया ज्वाला वाला, नया नया पैदा होता ऊपर से करता रहता है ज्वाला करती रहती है तो इसी प्रकार विज्ञान एक तरफ से मरता रहा एक तरफ पैदा होता है बौद्ध मत ऐसा है क्योंकि यहां बोलते हैं स्मार चित्त दृश्य तुमने कहा बाह्य विषय की उत्पत्ति नहीं होती विज्ञान का विषय उत्पन्न नहीं होता जैसे कहा उसी प्रकार स्मार्थी हेतु से चित्तम न जाए जाति ये क्षण जो लोग तस् माने विज्ञान से जातिम पश्य उत्पत्ति पश्यंती जन्म पश्यंती उस विज्ञान की जाति माने जन्म जन्म धातु से मन प्रत्यय तो जन्म बनता है तीन प्रत्यय करें तो जाति बनता है जाति माने जन्म उस विज्ञान को जो जाति मानते हैं उत्पत्ति मानते हैं जो लोग ये ते भई माने अवश्य ही खेप पदम पश्चात आकाश में चिड़िया के पद चिन्ह को पकड़ पाते हैं आकाश में कहा जमीन में नहीं पैर के चिन्ह आकाश में पैर का चिन्ह मिलता ही नहीं मिलता चिड़िया का पद चिन्ह इसी प्रकार तो जाति नहीं मिलने वाला है हाँ किंतु ऐसे साहस कर जाते हैं आकाश में चिड़िया के पद पकड़ने के समान पैर नहीं पकड़ना पैर के चिन्ह जैसे गाय के पद होता है गोखरी जो मिट्टी में दिखाई पड़ते चिन्ह बनता है उस प्रकार वो भी आकाश में जमीन लिपिट नहीं किसके चिड़िया के पद देखना चाहते हैं ऐसे साहसी है माने एक तरह से गाली है नहीं हो सकता असंभव बात विज्ञान की उत्पत्ति होना संभव नहीं ऐसे विज्ञान को उत्पन्न मानते जो से पश्य जाति तस्य मैने विज्ञान से ये जातिम पश्य जो लोग जाति माने जन्म देखना चाहते हैं, उत्पत्ति देखते हैं जो लोग उस विज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं जो लोग ते माने बई माने अवश्य ही ते माने ये लोग खे पदम पश्य पदचिन्ह को देखते हैं का आकाश में ख माने आकाश तस्मिन खे आकाश में पद चिन्ह देखने की साक्ष करते हैं भय के चिन्ह नहीं मानते आकाश जमीन में तो बम भी सके तो वहां नहीं उसको भी देखना चाहते हैं जैसे आकाश में पैर पैर का चिन्ह देख सकता हो वैसे ही विज्ञान में जाति देख सकता हो असंभव विज्ञान की उत्पत्ति बनी सकती है विज्ञान स्थाई विज्ञान है समझने की बात है टिप्पणी एक दो एक ने कहा चित्तमान सब अद्वय विज्ञान उन्हें एक अद्वैय विज्ञान है अद्वितीय विज्ञान ही है अच्छा ये माने विज्ञानवादी बौद्धा कहा तस् पश्चिमी जाति में एक अर्थ विज्ञानवादी बहुत वहां उसके जन्म देखते हैं जन्म मानते हैं उसके विज्ञान उत्पन्न होता रहता कर ही आकाश में पक्षी के परचिन्न देखने के साहस करते हैं क्या संभव है वो और पक्षी के परचिन्ह देखना संभव नहीं है या विज्ञान के भी उत्पत्ति देखना संभव क्यों अजन्मा विज्ञान है।, है एक विज्ञान है यह विज्ञान नष्ट होता जाता है हमारे असली बात क्या है उनके बाद में एक ही विज्ञान है हमारे यहाँ दो विज्ञान है व्यावहारिक विज्ञान वृत्ति ज्ञान दट ज्ञान, ज्ञान पट ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान ये तो नाशवान ज्ञान है वेदांत तो यह व्यावहारिक ज्ञान ये वृत्ति ज्ञान है तत्त वस्तु को लेकर के होने वाला ज्ञान क्या स्वरूप ज्ञान ऐसा नहीं है स्वरूप ज्ञान किसी विषय को विषय करने वाला ज्ञान नहीं जब सारे विषय के बाद होने पर में सत्यम ज्ञान रूप से प्रकाशित हो वो ज्ञान कोई क्षणिक नहीं तो होता उत्पन्न नहीं होता स्वरूप ज्ञान या तृतीय ज्ञान को लेकर ने बोला स्वरूप ज्ञान क्योंकि वेदांत मत ने उस स्वरूप ज्ञान की चर्चा का कोई नंद प्रग्ञ न कोई प्रज्ञा कर द्वारा सब वस्तु का निषेध होगा उसका उसका आत्मा का स्वरूप क्या रहेगा सत्य स्वरूप ज्ञान स्वरूप आनंद स्वरूप ऐसा बोला हुआ है ऐसा स्वरूप त्रिकाल बाधित होगा ये बता समय हो गया है भाष्य टीका ओ भद्रंक भद्रंक्रीय रमेश ओम श्रम